Patal Narkoon Narkonka Vardan Tatha naam Kirtan ki mehima Lohm Harishan ji kehti hain Muniveron Is pekare Jah Pratvii ka vistar Vatlaaya gaya Iski oonchai bhi 70,000 yujan Pratvii ke vieter 7 tal Jinn mei se Pratikki oonchai 10,000 yujan hai Un satu talo Ke naam Yeh Atal Vital नतल सुतल तलातल रसातल तथा पाताल इनकी भूमि क्रमशः काली सफेद लाल पीली कंकरीली पथरीली तथा स्वर्णमयी है सातों ही तल बड़े-बड़े महलों से सुशोभित हैं उनमें दानव और दैत्यों की सैकड़ों जातियां निवास करती हैं विशालकाय नागों के कुटुंब भी उनके भीतर रहते हैं एक समय पाताल से लौटे हुए देवर्षि नारद जी ने स्वर्ग लोक की सभा में कहा था पाताल लोक स्वर्ग लोक से भी रमणीय है वहां सुंदर प्रभा युक्त चमकीली मड़ियां जो परम आनंद प्रदान करने वाली हैं वे नागों के अलंकारों एवं आभूषणों के काम आती हैं भला पाताल की तुलना किससे हो सकती है वहां सूर्य की किरणें दिनों में केवल प्रकाश फैलाती हैं धूप नहीं इसी प्रकार चंद्रमा की किरणें रात में केवल उजाला करती हैं सर्दी नहीं फैलाती वहां सर्प और दैत्य आदि भक्ष भोज्य तथा सुरापान के मद से उन्मत्त होकर यह नहीं जान पाते कि कब कितना समय बीत गया है वहां वन नदियां रमणीय सरोवर कमल वन तथा अन्य मनोहर वस्तुएं हैं जो बड़े सौभाग्य से भोगने को मिलती हैं पाताल निवासी दानव दैत्य तथा सर्पगण सदा ही उन सब का उपभोग करते हैं सब पातालों के नीचे भगवान विष्णु का तमोमय विग्रह है जिसे शेषनाग कहते हैं दैत्य और दानव उनके गुणों का वर्णन करने में समर्थ नहीं हैं सिद्ध पुरुष उन्हें अनंत कहते हैं देवता और देवर्षि उनकी पूजा करते हैं वे सहस्त्रों मस्तकों से सुशोभित हैं स्वास्तिक आकार निर्मल आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं वे अपने भड़ों की सहस्त्रों मणियों से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हैं तथा संसार का कल्याण करने के लिए संपूर्ण असुरों की शक्ति हर लेते हैं उनके कान में एक ही कुंडल शोभा पाता है मस्तक पर किरीट और गले में मणियों की माला धारण किए भगवान अनंत अग्नि की ज्वाला से प्रकाशमान श्वेत पर्वत के भांति शोभा पाते हैं वे नील वस्त्र धारण करते मद से मक्त रहते और श्वेत हार से ऐसे सुशोभित होते मानो आकाश गंगा के प्रपात से युक्त उत्तम कैलाश पर्वत शोभा पा रहा हो उनके एक हाथ का अग्रभाग हल पर टिका रहता और दूसरे हाथ में वे उत्तम मूल धारण किए हुए हैं प्रलय काल में विषागनी की ज्वालाओं से युक्त संकर्षणातम रुद्र इन्हीं के मुख से निकलकर तीनों लोकों का संहार करते हैं संपूर्ण देवताओं से पूजित वे भगवान शेष पाताल के मूल भाग में स्थित हो अपने मस्तक पर समस्त भूमंडल को धारण किए रहते हैं उनके वीर्य प्रभाव स्वरूप तथा रूप का वर्णन देवता भी नहीं कर सकते जिनके मस्तक पर रखी हुई समूची पृथ्वी उनके फाड़ों की मड़ियों के प्रकाश से लाल रंग की फूलमाला सी दिखाई देती है उनके पराक्रम का वर्णन कौन कर सकता है भगवान अनंत जब जमहाई लेते हैं उस समय पर्वत समुद्र और वनों सहित यह सारी पृथ्वी डोलने लगती है गंधर्व अप्सरा सिद्ध किन्नर और सर्प कोई भी उनके गुणों का अंत नहीं पाते इसलिए उन अविनाशी प्रभु को अनंत कहते हैं जिनके ऊपर नाग वधुओं के हाथों से चढ़ाया हुआ हरिचंदन बारंबार श्वास वायु के लगने से संपूर्ण दिशाओं को सुभाषित करता रहता है प्राचीन ऋषि गर्ग ने जिनकी आराधना करके संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र काvarthetaार्थ ज्ञान प्राप्त किया था उन्हीं नाग श्रेष्ठ भगवान शेष ने इस पृथ्वी को धारण कर रखा है और वे ही देवता असुर और मनुष्यों के सहित समस्त लोगों का भरण पोषण करते हैं ब्राह्मणों पाताल के अनंत रौरव आदि नरक हैं जिनमें पापियों को गिराया जाता है उन नरकों के नाम बतलाता हूं सुनो रौरव शौकर रोध तान विषशन महाज्वाल तप्तकुंभ महालोभ विमोहन रुदरांद वसातप्त कृमिष कृमिभोजन असिपत्रवन लालाभक्ष पूयवह बहन्न ज्वल अदह सिरा संदंस कृष्ण सूत्र तम स्वभोजन अप्रतिष्ठ तथा अविचि इत्यादि बहुत से नरक हैं जो अत्यंत भयंकर हैं ये सब यम के राज्य में हैं शास्त्र अग्नि और विष के द्वारा यातना देने के कारण वे सभी नरक अत्यंत भयंकर हैं जो मनुष्य पाप कर्मों में लगे रहते हैं वही उन नरकों में गिरते हैं जो झूठी गवाही देता पक्षपातपूर्वक बोलता तथा असत्य भाषण करता है वह मनुष्य रौरव नरक में पड़ता है जो गर्भ के बच्चे की हत्या कराता गुरु के प्राण लेता गाय को मारता तथा दूसरों के सांस रोककर मार डालता वे सभी घोर रौरव नरक में गिरते हैं Sharabi Bram Hatjara, Suvarnaki Chori Karnevala, Tatha In Papion Se Sansar Garahnevala, Mano Shokar Narakme Jatahe, Jodh Chatri Aurvajsheke Hatjakaarta, Guru Patnik Se Sansar Garahta, Vahanke Sahar Bevichar Karta, Tatha Rajad Dhutike Pranade Tahe, Vahat Taptakum Bhunamak Narakme Partahe. जो शराब और सिंह को बेचता है और अपने भक्त का त्याग करता है वह तप्त लोह नामक नरक में गिरता है पुत्री और पुत्रवधू के साथ समागम करने वाला पापी महाज्वाल नामक नरक में गिराया जाता है जो नीच अपने गुरुजनों का अपमान करता उन्हें गालियां देता वेदों को दूषित करता उन्हें बेचता और me स्त्रियों के साथ समागम करता है वे päeval, शबल नामक नरक में जाते हैं me तथा मर्यादा में कलंक लगाने वाला मनुष्य päeval, नामक me में गिरता है देवताओं दिजों तथा पितरों से kui me वाला एवं रत्नों को दूषित करने वाला मनुष्य kui नामक नरक में पड़ता है जो oleme samal करता और देवताओं पितरों, एवं अतिथियों को दिए बिना ही स्वयं खा लेता वह लालाभक्ष नामक भयंकर नरक में जाता है वाण बनाने वाले भेदक नाम के नरक में गिरता है जो करणी नाम बाण तथा खड्ग आदि आयुधों का निर्माण करता है वह अत्यंत भयंकर विषश्न नामक नरक में गिराया जाता है जो द्विज नीच पतिग्रह स्वीकार करता है के अधिकारियों से यज्ञ करवाता है तथा केवल नक्षत्र बताकर जीविका चलाता है वह अधोमुख नामक नरक में जाता है जो अकेला ही मिठाई खाता है वह मनुष्य क्रीमीपूंय नामक नरक में जाता है लाख मांस रस तिल और नमक बेचने वाला ब्राह्मण भी उसी नरक में पड़ता है बिल्ली मुर्गी बकरा कुत्ता सूअर तथा चिड़िया पालने वाला भी कृमिपूप में ही गिरता है जो ब्राह्मण रंगमंच पर नाचकर जीविका चलाता नाव चलाता जारज मनुष्य का अन्न खाता दूसरों को जहर देता चुगली खाता भैंस से जीविका चलाता पर्व के दिन स्त्री संभोग करता दूसरे के घर में आग लगाता मित्रों की हत्या करता सकुन बताकर पैसे लेता गांव भर की पुरोहिती करता तथा सोम रस बेचता है वह रुधिरांद नामक नरक में गिराया जाता है भाई को मारने वाला और समूचे गांव को नष्ट करने वाला मनुष्य वैतरणी नदी में जाता है जो वीर्यपान करते मर्यादा तोड़ते अपवित्र रहते और बाजीगरी से जीविका चलाते वे कृक्ष नामक नरक में गिरते हैं